भागवत महाकाव्य की कथा जिसे स्वयं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे और जो प्रत्येक रविवार को हम सत्संग के रूप में लेके चल रहे हैं हम उसी का फिर आरंभ करें आज होली मिलन भी है और ये भागवत की कथा है लोग नहीं समझते हैं कि धर्म और संप्रदाय का भेद क्या हो धर्म प्राणी मात्र को जोड़ता है संप्रदाय मनुष्य मात्र को बांटता है धर्म प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और एक तत्व के भाव को लाता है संप्रदाय संप्रदायों के और जात की रोटियां पकाता है दोनों में भेद होता है संप्रदाय भी बात धर्म के ही करते हैं लेकिन धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है वो इन्हीं कथाओं और त्योहारों में परिलक्षित होता है कहानी, कोई भी लीला कथा है ये गुरुकुल की कथाएं हैं, और बच्चों को उनके जीवन का अमृत पढ़ाने के लिए आदिकाल से उनको ज्ञान सरस करके देने के लिए हम देते रहे धर्म और सांप्रदायिकता के भेद को आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक छोटे से उदाहरण से कि मां मां होती है एक मां जब अपने छोटे बच्चे का मैला धोती है तो वो ममता मई मां कहलाती है देवी के जैसा सम्मान होता है उसका एक मां जब बच्चे का मेहनत होती है तो वह ममता नहीं मां कहलाती है लेकिन ऐसी ही एक मां जब बदले की भावना से धंधे के लिए ये काम करती है तो उसे हम जमादारें भी कहते हैं ये सांप्रदायिकता और धर्म का भेद है भले दोनों मां कहलाए तो धर्म मतलब की जिंदगी नहीं नौछावर की राह देता है सांप्रदायिकता बिना मतलब के कोई काम नहीं करती बात दोनों धर्म की करते हैं लेकिन दोनों भेद नहीं जानते हाँ उदाहरण समझ में आया कि मां जब अपने बच्चे का महिला धोती है या पड़ोसी के बच्चे का भी धोती है तो वह दयामयी नहीं, पूज पामन मां कहलाती है देवी के समान उसका सम्मान होता है लेकिन उसे जब वो धंधे में लेती है तो जमादारे बंधन कहलाती है तो जो मतलब को जीते हैं उनका एक ही वर्ण होता है बंगी वर्ण और आज हाँ सारा मनुष्य मात्र केवल मतलब को जीने लगा है हाँ, मेरा मतलब हो जाए तो आपने उस महान पद को मानव ने खोया है तभी तो वो संकीर्ताओं में गया है होली बड़ी पावन कथा है और संकीर्ता में गए लोग इसे शराब नशा जुआ गंदगी गाली गलौच और कीचड़ फेंक के करते हैं वो अपने स्वभाव करते हैं क्योंकि वो ममता में वो स्तर सेवा का खो करके भंगी का स्तर चुप आ चुके हैं तो वही वाली बात करेंगे आप दोनों कहा नहीं की कर रहे हैं जब वो उछावर होकर कर रही है तो वो ममता नहीं पूजनीय मां है और जब वो मतलब के लिए कर रही है तो वो भंगन है कौन सा पद अच्छा है कौन सा पद लेना चाहेंगे आप लोग तो घर में भी जो मतलब से जी रहे हैं संसार में भी जो मतलब को आगे रख के जी रहे हैं वो कौन से पद के अधिकारी हैं अरे अपने को जवाब तो दे डालो तो क्या अच्छी बात है यही आज का त्यौहार है इन पावन पवित्र पुनीत त्योहारों को सड़ी मानसिकता मैला करती है भागवत की कथा है कि सुर और असुर दैत्य और देवता दो अलग विचारधाराएं मानसिकताएं एक ममत्व की सचराचर धर्म की बात करता है तो दूसरा धर्म के नाम पर भी संकीर्णताओं को ही पालता और पोसता है धर्म के आचरण किसी से चंदा चेला नहीं करते वो न्यौछावर होकर जीते हैं और संप्रदाय वालों के यहां गुरु धारण करो चंदे चढ़ाओ नहीं तो तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा अपनी अपनी जगह है और आश्चर्य है कि हम सांप्रदायिकता को ही महत्व देते हैं और धर्म भूल जाते हैं नेता भी कहता है धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए और बोले सांप्रदायिकता बोले वो तो हलवा पूड़ी है उसे तो आना चाहिए ये भारत का संविधान है मुझे संकीर्णताएं क्यों अच्छी लगती हैं मुझे परमेश्वर की तरह व्यापक होना क्यों नहीं अच्छा लगता जब मुझको बनाने वाला घटघट वासी है तो मुझे हर घट प्यारा क्यों नहीं लगता ये वो कथा है असुर राज हिरण्य हैं घनघोर तप करते हैं पूजा करते हैं और संकीर्ण मानसिकताएं भी पूजा करती हैं संप्रदाय भी पूजा करते हैं है। समझ लाते दोनों का भेद समझ लो सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर साफ साफ दिन और रात देखने लगेंगे तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी वो भी तब करता है घनघोर तब किया हिरण्य उसे देवताओं से बदला लेना था तुम्हें भी पड़ोसियों से अपने सगों से भी बदले लेने हैं उनके साथ भी तो यूं है तुम्हारी हिरण्य वो भी लेना था दिख रहे हैं हिरण्य कशपू नहीं जागो, जागो भीतर अपने खाली कथा सुनो मैं कथा को जियो पढ़ो थो डालो अपने आप को आज तुम्हारे छगों के लिए तुम हिरणय हो और वो तुम्हारे लिए आज बस यही तो तुम्हारा धर्म और भक्ति रहेगी। रे नहीं तू कहां खो गया है कि मेरी आवाज भी अब उस तक पहुंचती नहीं है कि चौंक जाए सोचे और लौट आए आपका ऐसा भी नहीं लगता किसी के लौटते कदमों की आहट बदलना क्यों अब आती नहीं है वो कहते हैं कि समझदार हैं और समझना चाहते नहीं हैं। संकीर्णताओं के ही भजन कीर्तन करते हैं धर्म की तरह न्यौछावर बनके जीने का भाव ये लाना नहीं चाहते हैं। बड़े धर्मात्मा आत्मा है जाने कौन सी तरह हिरण्य कश्मों भी यही कर रहा है और हम सब भी यही कर रहे हैं सुबह से शाम तक बोलो सच नहीं क्या है। उसे भी बदला लेना है तो सिद्धियां चाहिए तुम्हें भी सबको बदला लेना है फलाने ने यह किया उसने यह किया उसने यह किया तो तुम्हें तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं अगर हिरण्य कशपू बन गए हो जी क्या रहे हो राम के हिरण्य कशपू अपने को तो जवाब दे लो तो घनघोर तब किया हिरणिकशू ने और जब वो तपस्या को गया हुआ था और इंद्र को लगा कि ये तप करके उसका विनाश करेगा तो इंद्र ने उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहा नारद के समझाने पर इंद्र ने उसे छोड़ दिया गर्भवती थी वो और वो ऋषि के आश्रम में उसके बालक का जन्म हुआ हिरण्य को नहीं पता वो तपस्या में लीन था और इस बालक का नाम नारद रखा प्रहलाद संक्षेप में कथा कर रहे हैं क्योंकि धर्म की कथाएं तत्व प्रधान होती हैं संप्रदायों की कथाएं रस प्रधान होती हैं <laughs> बढ़िया खीर बना के पिलाती तत्व मेरा तो माता के गर्भ में भी जब बालक था ध्यान से सुनो मेरी बात को तुम उस ऋषियों के आश्रम में सत्संग कर रही थी तो बालक पर गर्भ में भी प्रभाव आया और अगर किटी पार्टियों में जा रही होती तो भी गर्भ में प्रभाव आता निंदा कर रही होती तो भी आता कैसा आता जो कर रही होती वैसा ये कथाएं हैं ये मार्मिक प्रसंग हैं, तुम्हारे जीवन के क्षण हैं, और आश्चर्य है क्या पढ़ना नहीं चाहते औलाद किसी की नालायक निकम्मे नहीं होते मां बाप नालायक निकम्मे होते हैं क्योंकि बच्चा उन्हीं से संस्कार लेता है उन्हें प्यार जो करता है और फिर उसी विरासत में इनके पाप पीठ होने पड़ते हैं जो ना समझी करती है उनके घर तबाह हो जाता है। जब वो तुमसे नाम ले रहा है तुमसे शरीर ले रहा है तुमसे पुण्यों का हिस्सा ले रहा है तो पाप का भी तो लेना पड़ेगा उसको ये मेरी कथा है आज की करते वक्त तुमने पीछे ना देखा और ये ना सोचा कि तुम नहीं तुम्हारे भी अब भोगेंगे क्योंकि तो कमाई जो घर में आती है सारा घर खाता है ये भी खाएंगे पाप घटता नहीं फिर बढ़ता है जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है कितना बढ़ा लोगे और कितना बढ़ाना चाहोगे कभी भूल मत करो ये त्यौहार तुम्हें जगह में आते हैं न कि महिला करते हैं ये समझो ये अपने जीवन में उतर जाने दो कोरे दम होना तो जियो कुछ भीतर भी चले आ जाने दो समझ में बच जाने दो तुम्हें समझदार इन कथाओं को बनाने दो हिरणी कशपुर ने तब किया आप भी तब करते हो पूजा करते हो मेरा ये कर देना फलाने का ये कर देना वही बात हिरणी की है ये नहीं कि हुआ था क्योंकि हर रोज हो रहा है हर घर में हो रहा है इसीलिए तो मेरी कथाएं समझाने के लिए जगाने के लिए तो है खुशबू ने थप किया ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कहा मांगो क्या मांगते हो क्यों थप रहे हो क्या मुझे अमर कर दो आप सभी तो होना चाहते हो कोई मांगो कहानी आप ही की कहा मुझे अमर कर दो ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है और कुछ मांग लो कहने लगे तो फिर मैं कई सारे वर मांगूंगा कहा ढेर सारे मांगू कहा ना, ना, ना मैं दिन में मरू ना मैं रात में मरूं बोले तथास्तु तो, अस्तू ना तो कभी दिन में मरेगा ना रात में मरेगा बोले न मैं जल में मरूं ना मैं थल में मरूं ना मैं नद में मरूं बोले तथास्तु अस्तू तू नहीं मरेगा कहा मैं किसी भी पशु से मनुष्य से देवता से न मारा जाऊं कहा तो नहीं मारा जाएगा कहा मैं न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं ना तथा ब्रह्मा जी ने उसको सारी आशीर्वाद दे डाले बोले ना मुझे कोई पशु मारे ना मनुष्य मारे बोले तथा तो हंस के कहने लगा ब्रह्मा जी आपने तो मुझे अमर कर ही दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो मैं नहीं जानता जो तूने बर मांगे मैंने और क्या तुमने पूरा की थाली उठा करके इस मंदिर से यही नहीं मांगा था कि मेरा मन जो हिरण पिस्टू है न ये दिन में मरे ना ये रात में मरे या न ये जल में मरे न ये थल में मरे ना ये नभ में मरे न अस्त्र से मारा जाए न शस्त्र से मारा जाए तुमने भी तो यही मांगा था आपने के मन के स्वाद में रोज मांगते हो आरती के पास नहीं मांगते क्या हिराण्य कशपू दिखा क्या <laughs> देखो देखो झाको अपने अपने भीतर और ये हिरण्य कशपू है जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कहीं एक अमृत बूंद पीने नहीं देता खाली दंभ जिलाया जाता है कि मुझे तो अब कोई मार नहीं सकता मैं तो बड़ी ज्ञान <laughs> यही हिरण्यश्बू है यही मेरी लीला का पात्र है और ये खल नायक है तुम क्या कर रहे हो अपने से पूछो कि तो तुम अपने जीवन में नायक हो अथवा खल नायक पूछना शुरू कर दो जैसे कपड़ा धोते हो जैसे तन को धोते हो कभी अपने आचरण विचार भी तो धो डाला करो अब नहीं धुलोगे तो क्या पतित पशु योनियों में जाके धुलोगे कब धुलोगे ये बड़ी दरी, गरीब गंभीर कथाएं हैं ये धर्म की कथाएं हैं संप्रदायिकता के रसगुल्ले वो संप्रदाय वाले बनाते हैं यहां कोई रसगुल्ला नहीं मिलेगा यहाँ एक धुली धुली थी चमकती चांदनी दिखेगी सत्य की राह दिखो कुछ मैं आपसे इतनी उम्र तुमने कैसे दिखाई है अब वो बड़ा बलशाली है लौट के आया तो उसको अपने कहा मैं ही भगवान हूं और तुमने भी कहा अब तुम्ही भगवान हो छल से बल से कपट से स्वामी जी घर गृहस्थी तो करनी ही होती है मैंने क्यों नहीं भगवान तो मर गया अब तुम ही ने, ने भी कहा था मैं ही भगवान हूं और रोज सुबह से शाम तक तुम भी तो कहते हो मैं ही भगवान नहीं कहते क्या हाय मैंने मैंने करूंगी तो होगा कैसे बोलो बोलो बोलो झाको अपने भीतर किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं तुमको अरे इतनी पड़ी इतनी उम्र गवाई और एक चार अक्षर नहीं पढ़े तुमने एक कथा समझ में नहीं आई पूजा हृदय कश्मू भी करता है तुमसे अच्छी करता है रंगोर सब करता है तुमसे बढ़िया करता है भाव क्या है ये पूछा तो होता अपने से कि हृदय कश्मू भाव है कि प्रहलाद भाव है जिंदगी कैसे बिताई तुमने और आगे कैसे बिताना चाहोगे तुम हमें हाँ, पूछना है पूरी ईमानदारी से अपने आप से तुम सोचो कि तुमने श्लोक लड़ लिया तुमने पूजा कर ली किसको अंधा कर रहे हो जो जगत को आंख देता है उसको धोखा तो मत दो तो अपने को चा चाह मु बहुत गहरी हो गई तेमर तो का खजाना लूट जाएगा और मौत फिर सांस न दे पाएगी अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे तुम्हारे सामने उठती हैं आर्थियां हर रोज और फिर भी जागती नहीं होरण्य कशपू सबकी दे रहा है सुला रहा है तभी भी नहीं जागती हो वो लौट के आया सारे साम्राज्य में भगवान हिरण्य कशपू की जय हो रही है लेकिन प्रहराद है कि मानता नहीं है एक आज की कथा है वो हरि नाम संकीर्तन करता है उसी में डूबा रहता है और ये हृण चश्मे को अच्छा नहीं लगता है मुझे घटना याद आज बता दो पहले भी बता चुका हूँ यहाँ गौ प्रसाद धर्मशाला में हमारे प्रवचन होते थे तो बोल लो बात तो प्रवचन के बाद जब सब जा, जा रहे थे हम भी जा रहे थे तो दो माताएं आपस में बात कर रही थी तो बाबा की बात तो सीधे कलेजों में लगती है बड़ी सच्ची बात कहता तो दूसरी ने कहा अपने बेटे को क्यों नहीं ले आती है चारों तरफ उसकी शिकायतें होती हैं सुन लेगा तो वो भी सुधर जाएगा तो लगी उसे बोले क्यों बोले उसकी कोई बात का ले जाने लगी और साधु वादू हो गया तुम्हारा बेटा लंपट अवारा दुराचारी भले हो जाए लेकिन फहलाद ना बन पाए ये तुम सब चाहते हो ना भी उसकी की लड़की लेके भाग गया और वो सब कह रहे हैं हम तुझे मार डालेंगे हमारी बेटी ला के तो बहुत बहुत गलत काम किया उसने मैंने कहा क्या हुआ साधुवादू तो नहीं हुआ बोली उतनी ठंडक है अभी उसने ईमानदारी से जवाब दिया तुम ईमानदारी से जवाब भी नहीं दे पा रहे हो आज अपने आप को बूढ़ी को भले ही देख प्रूफ कहोगे लेकिन अपनी समझदारी से पूछो क्या ये तुम्हारी भाव नहीं है मेरा बेटा प्रहलाद तो कभी ना बने बोले सच नहीं क्या और फिर कहते हो कि स्वामी जी नालायक निकल गया अभी तुम लायक नहीं थे ना तुमने खुद हिरण्यशपू जीना चाह उसे भी हिरण्यशपू बनाना चाह जब वो दूसरों के लिए बना तो सर तो उसका एक था दो सर थे क्या तो जो सबके साथ कर रहा है वही तो तेरे साथ भी करेगा छोड़ देगा क्या अपनी गलतियां नहीं देखी कि दशरथ के राम आते हैं रावण के नहीं दशानंद भूल गए तुम कि तुम्हारा कमाया उसे भोगना पड़ेगा उसका कमाया भी उसे भोगना पड़ेगा तो तुमसे सवाया ही तो जाएगा वो कहां रह गए थे दुनिया को उपदेश दे रहे थे और अपने भीतर झांक ही कश को भी यही करता है सबसे कहता है, मेरे नाम का संकीर्तन करो और आज तुम्हें भी दंभ है कि सब तुम्हारे नाम का संकीर्तन करें क्यों करें जब वो है तो चलो मेरे साथ सब उनके नाम का संकीर्तन करो संत की राह कीर्तन कराने की नहीं करवाने की नहीं प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाने की है ये वो हर घट में है हम हर घट के पुजारी पेड़ की धूल से आगे कामना नहीं करेंगे नहीं तो खो जाएंगे हमारे हमें नहीं मिलेंगे एक बहुत सी बात हम नहीं पढ़ पाते हैं संप्रदाय हमारी हर सोच पर चढ़ जाते है। हर हैं हर जगह हम चाहते हैं हर कोई हमारे गीत गाए हमारा यशगान करे हमारी फॉलोइंग बने क्या हिरण्य पश्बू बनता जा रहा प्रोसेस में आ गया कल बन जाएगा उसका सर्वगी हम उसके बाद सब की सबकी सेवा करें ये भाव हमें उसमें मिला दी एठ अशुरत्व की ओर ले जाती है विनम्रता प्रभु में सदा के लिए मिला देती है ये प्रहलाद भाव है हे कज को हो जाता है उसे मारना चाहता है तो सब समझाते हैं कि बेटा है तुम्हारा इसे क्यों मारते हो सर गुरु क्या भेद तो बच्चा है पढ़ेगा विद्वान तो हो जाएगा तो फिर समझ जाएगा फिर तो तुम्हारी पूजा करेगा तुम भी तो भेजे थे ना कहे के लिए पढ़ा रहे थे अच्छी नौकरी बढ़िया आतंखा और मोटी भूस वाली नौकरी पकड़ लाए तो मैं खुश हो जाऊं मेरा बेटा कामयाब हो बोलो तुम सब नहीं चाहते क्या ये रण कशपू ने भी भेजा तुमने भी पढ़ने भेजा पैलाद ना रहे बाकी सब कुछ हो जाए बोलो नहीं क्या है क्या यह बात था जो बहर खाली रंग खेल के चले जाते हो और एक दिन भी अपने को पढ़ना नहीं चाहते अरे बर्बाद जिंदगी की है तुम्हें अपनी और अपनों की करोड़ रुपए से जो जीवन का एक क्षण एक साझे नहीं ले सकती जो तो आज भी तेरे जूठे को शबरी का राम बन के तेरा अंतर आत्मा रथ बदल रहा है ये कमाई के दिन नहीं थे ये तो उम्र थी जा रहे थे तुझे तो कमाना था अनंत की यात्रा में यहां से क्या ले जाएगा ये चमड़ी भी उधेड़ ले जाएगी और अंधा बन के जिया हिरण्य कशबू बन केिया के पर्व होते हैं ये पढ़ डालू पड़दालों के मनुष्य निर्णय में हो अति दुर्लभ है अपनी मर्जी से नहीं आए हो जब कई जनों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं तब ये दुर्लभ तन पाए हो पड़दालो कि ये क्षण न बीत जाए और सिर्फ तबाही रह जाए बाकी यह त्योहार अमृत पर्व है इसे मैला मत करो इसकी भाव में आओ प्रहलाद का हिरण्य माने होता है सुनेरा और कश्यपू माने बिस्तर अक्सर कश्यप कच्च, कह देते हो कभी कश्यप कह देते हो हिरण्य कश्यप ये गलत नाम है जो सभी शास्त्रों में नाम आया है भागवत महापुराण में भी आया वो नाम है हिरण्य कश्यपु कश्यपु माने बिस्तर हिरण्य माने सुनेरा जो विषयातता के दंभ के झूठ के सत्य के जो सुनहरे बिस्तरों पर सोए हुए हैं जीव वो किसकी गोद में सोए हैं हिरण्यशपू की गोद में सोए और प्रमाने अमर प्रमाण अमर और हलाद माने मस्ती आल्हाद शब्द हलाद से ही बना है विपत्ति हलाद से ही है कि जो आत्मा की अमर मस्ती में है। कि सब में घट घट में है राम हर घट को है प्रणाम जो बृहर किसी भेदभाव के जो सबको सीने से लगा रहा है वो भाव प्रहलाद है दो में एक चुनना है हमको हिरण की प्रहलाद हमें दो में एक चुनना है ये खाली रंग डाल लिया गाने गा लिए चटक मटक लिए तुमने त्योहार नहीं मनाया है आत्मा के रस में झूमता तो त्योहार था विषयों के रस में झूमा है तो फिर कशपू की बात कशपुर से बहुत गुरु के यहां भेजा के पढ़ने भेजो हाँ वहां गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पिता भगवान है तो उसने कहा उनकी भी भगवान है जो सचराचर के भगवान है वो भी हमारे पिता के भगवान है गुरु ने कहा ये गलत है अगर ये गलत है तो मेरा पिता तप करने क्यों गया था कहा यह बालक बड़ा तीखा है कोई सच बोले तो तुम्हें बुरा लगता है तीखा लगता है भले अपना ही क्यों ना कहते इसका इलाज करा दो पागल खाने इसको सच जो बोल रहा है धर्म सच का सुसरे का काम क्या तो कहा कि अगर मेरे पिता भगवान है तो वो तप करके सिद्धियां लेने किसके पास गया था मुझे पता था गुरुदेव हाँ बालक तुम्हें अपने पिता को ही परमेश्वर मानना होगा वो तो शत्रु है उनका बोले ऐसा तो शत्रु से है, है। मांग के झाको हाँ। तुमने भी ऐसा किया होगा बहुत बार तुम्हारी नाम संकीर्तन करता है कि जो चिता की राख को भस्मी को जब छू लेता है स्पर्श देता है यज्ञ करता है तो बूढ़े की तन की राखी तो है जो अन्न में दौड़ती है और उसी अन्न को जब वो चुनता है आत्मा होकर तो उसे शिशु के रूप में ढाल देता है ना मां उंगली बनाना जानती ना बाप को उठा बनाना आता है वही बनाता है और फिर जीवन पर्यंत वो आत्मा होकर हर देह में गिराजता जो सचराचर मात्र के जूठन को रक्त में बदलता प्राणी मात्र को जीवन देता है वो मेरा श्री हरि है ये मन हेराने कश्मीर को एक सांस दे नहीं सकता सांसें तबाह जरूर कर सकता है तेरी हरी ही सत्य है मैं उसी का होके जियोगा तुम किसके होके जियोगे हो अपने को जवाब तो दे डालो ये मत सोचो के कल तक किसके होके जिए हो। अरे अब से ही सुधर जाओ ये होली हर साल आती है मुझे जगाने के लिए कि कुछ जो वह समय के साथ धूल पड़ गई है एक बार फिर अपने को नहला लो पवित्र कर लो मुझे हर सांस ऐसे जीना है न तो असावधानी में आरूढ़ हो ही जाता है चढ़ बैठता है मेरी सोच पर तो इसीलिए बारंबार बार त्योहार आते हैं हमने त्यौहार बनाए हैं हाँ बरस भर में सैकड़ों त्योहार बनाते हैं लेकिन त्यौहारों का ये अर्थ मत लगाओ कि खाली खेल तमाशे बताशे कर लिए नहीं पढ़ो पहचानो, जानो अपने आप को अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे उम्र तो जा है ऋण कशपू भी जैसे जिया है वैसे हम भी तो जी रहे हैं क्या हमें जागना नहीं चाहिए और हिरण खुशबू बन के क्या हम अपने को एक जीवन का क्षण दे पाए आत्मा न दे तो अभी धड़कने साफ है हर सांस वो दे रहा है फिर मैं पाप क्यों कर रहा हूं फिर मैं गलत रास्ते क्यों जा रहा हूं फिर मुझे झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है एक बार की बात है घटना गाड़ी हमारी थोड़ी सी खराब थी तो हम बैठे थे ड्राइवर में को लेने क्या हुआ था तो एक बेगंगा भी बैठा हुआ था अंधा था बेचारा लंगड़ा अपंग था वो तो उसने देखा कि मैं बैठा हुआ हूं अंधा था वो और उसने देखा कि मैं बैठा हुआ हूं तो तुरंत आया और आगे पाउ छू रही है मैंने कहा तू तो अंधा है बोला जी भीग के लिए हूं हम लोग अपने से पूछे क्या हर बार हम धर्म को पीछे डाल के क्या उस अंधे की नहीं करते उम्र भर दिन से रात हर सांस करते हैं नहीं करते मैंने उसे कहा कि तू क्या लगड़ा पंख ये भी नाटक है बोला नहीं बाबा मेरा बाप ऐसे ही शहन भरा करे था तो मैं भी करने लगा उसके साथ पर वो मर गया तो मैं परमानेंट इसी में आ गया तो वो लकड़ी के सहारे चलते चलते ये पैर बेकार हो गए मेरे जिन्हें तुम सुविधाएं सुख मानते हो वो बैसाखियों ने तुम्हें पंगू कर दिया है कितनी कितनी कीमती पंगुताएं खरीद के लाए थे तुम और आत्मा का सुख भी पैसे ही मिलता है जो हर पबूता चढ़ा देता है अनंत की राह देता है ऐसे सुख को जिसके लिए ढेला नहीं खर्चना है तुम पाना नहीं चाहते हो क्यों क्यों नहीं पाना चाहते हैं आप पूछिए तो अपने आप से वो सारा दिन जो चिंता में गया वो आत्मा ने दिया था आत्मा के अमृत को चिंता की महल दी तुमने इतने बड़े पाप कर डाले अरे इसको एक दिन अपना बनाना आ गया होता तो तुम गुस्से में चिंता में तनाव में जी लेते कोई बात नहीं थी हर दिन वो दे रहा था महिला तुमने किस साहस से किया उसको जब वही दाता है तो तुमने विधाता बनके चिंता क्यों की एक सवाल है मेरा और इस पाप को तुमने पुण्य कैसे समझा के मैं बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हूं अथवा निभा रहा हूं आगर में हाँ, कैसे किया तुमने अरे वो जो चाहे करे हम तो निमित्त हैं उसके और जो निमित्त भाव में नहीं गया उसने ईश्वर नहीं पाए आज की रिचा भी खोल लो है ना आज की ले लेते हैं जिससे कथा में ही नहीं कहा वेद वातस्य वर्तनिंग बृहता वेदा ये अध्यासते देखो कितनी बड़ी बात कह दी है ये ऋग्वेद के हमारे तीसरे ऋषि हैं दो ऋषि हम पढ़ चुके हैं एक एक ऋचा करके पढ़ते आ रहे हैं और आप सबने पिछले ब्लैक बोर्ड से अर्थ सहित रिचाए नोट भी किए हैं आप सबके पास भी अवैध अर्थ सहित भाव सहित स्पष्ट होते जा रहे हैं तो कहा वेदा वादस वातस्य वर्त निम कहा कि इस ब्रह्म ज्ञान को इस सत्संग को क्या करो वातस्य प्राणों की भांति सांसों की भांति वर्त वर्त माने वर्ताव में लाओ व्यवहार में लाओ और इसी के निमित्त होकर उ अपने हृदय में साधना को ऐसे बढ़ाओ बढ़ाते जाओ वेदा ये अध्यासते जो इस ब्रह्म ज्ञान को इस प्रकार अध्ययन धारण करते हैं वे ही इस सत्य को पाते हैं आपने कहा हमने कथा सुनी हाथ जोड़े फूल फेंक दिए कहा कुछ नहीं पाओगे जो सुन के जा रहे हो उसे जियो उसे ओढ़ो पहनो हर सांस बना लो वेद वातस्य वेद माने ब्रह्म ज्ञान को वातस्य बात माने वायु प्राण वायु सांसों के प्राणों की भांति वर्त अपने वर्ताव में व्यवहार में सोच में उतारो और उसी के निमित्त होकर उरो उड़ा रिश्वत से और अपने हृदय में उसकी साधना को उसकी तपस्या को उसकी भक्ति को उसके प्यार को बृहता बढ़ाते जाओ व्यापक करते जाओ वेद ये अध्यासते कि जो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनका क्या होता है इसके पूर्व की ऋचा में जो पिछले इससे पिछले रविवार की है वो है वेदम आसो धृत व्रतो द्वादशा प्रजावता वेदा या उपजाए थे इसी प्रकार वेदम आसो ऐसे ही धृत इस संकल्प को इस प्रकार धारण करके द्वादश जो सूर्य हैं जो आदित्य हैं, वे भी अनंत की राह पाए थे और उससे है ना वेदा या उपजाए थे जो इस में जाते हैं वही इसमें व्याप्त होकर उस जन्म को पाते हैं और उससे पहले उन्होंने एक उदाहरण हमें और भी दिया है ऋषि ने कहा वेदा यो वीनाम पदम अंतर क्षेत्र पतताम वेदनावा समुद्रिया किस ब्रह्म ज्ञान को यो जो वीणा की भांति सासों धड़कनों सोच में कि वीणा में बजाते हैं वे ही अंतरिक्ष में पदम अंतरिक्ष उन्हीं के पांव अंतरिक्ष में पतताम पढ़ते हैं उस अनंत को में वे ही जाकर के खड़े हो पाते हैं नाटक मत करो वेद नावाह समुद्रिया कि ये ब्रह्म ज्ञान ही कि नाव में जो बैठा है उसी ने इन सागरों को पार किया है और इन समुद्रों से इन वासनाओं विषयों से आवागमन से वही बच पाया है और कैसे बच पाया है वो आज की ऋचा में कहा वेद वातस्य वर्तनिम ब्रह्म ज्ञान को सांसों प्राणों और धड़कनों की तरह धारण करो कि हिरण्य कहीं फिर न चढ़ जाए और हृदय को उसी के भाव से भरे रहो और का अर्थ हृदय का दिल नहीं होता है और का अर्थ होता है संपूर्ण शरीर में रोम रोम में देह रूपी गुहा के भीतर इस शरीर रूपी गुफा में जो कुछ भी है उसको और कहते हैं है ना हार्ट का अर्थ यहां मत लेना और माने हृदय हृदय का अर्थ होता है देह रूपी गुहा के भीतर उसमें मस्तिष्क है रोम विचार है मैं हूं मेरा अंतर सब कुछ है उसमें तो कहा उरा ऋष उस हृदय में ऋष माने साधना को अस माने इस प्रकार वृद्धा बढ़ाओ वेदा ये अध्यासते इस ब्रह्म ज्ञान को जो धारण करते हैं वे पाते हैं उस अनंत को और उन्हें का जीवन धन्य है बाकी तो सब बर्बाद कर रहे हैं वो दिन जो बीत गया फिर नहीं मिलने वाला और वो बर्बाद था न रोटी जाएगी न पैसा नमक कुछ जाने वाला नाता रिश्ता भी नहीं जाने वाला इस शरीर को भी ये जगत नाट्यशाला कमेटी रखवा लेती है किसी शरीर को भी उतार के जाओ इसी की राग से नए जीव को कपड़ा पहनाएंगे तुम्हारा नहीं है ये जिसम तुम्हारा नहीं है और अंधों से जिए हम रहे हिरण्य कशपू के हिरण्य कशपू और होली हमने हर साल मना ली और साल के साल फिसलते चले गए बर्बाद गए गुरु के यहां पहुंचा तो लड़के सब दूर हैं प्रहलाद से तो देखता है कि सब लड़के सहमे हैं पीछे पीछे हैं तो प्रहलाद जी बालक प्रहलाद पूछता है कि तुम सब मुझसे दूर क्यों हो तुम सब मुझसे दूर क्यों पहले आप तो राजा के बेटे हैं आपकी परछाई पे भी अगर हमारा पांव पड़ गया तो हमें तो पाप लग जाएगा उसने कहा यह राजा प्रजा कुछ नहीं होती एक आत्मा ही श्री हरि ही हम सब में व्याप्त है या न कोई छोटा है न बड़ा है न ऊंच है न न नीच है न जात है न पात है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती ज्ञान को छोड़ो मेरे पास आओ नहीं हम बहुत दुखी हो जाएंगे डरते डरते बालक आते हैं कि हम छू सकते हैं और हमारे यहां भी भाई आप दूर से प्रणाम करो अक्सर हमारे गुरुदेव जन पधारते थे, थे तो बोले हम आएंगे वहां रुकेंगे अपने सेठों के यहां टिका देंगे बोले क्यों मैं महाराज यहाँ भांग लगी किसने दू तो किसी या एक ही नशा होगा उसके मनोरम रूप का और एक ही सहारा होगा मात्र मातृगोविंद का जो इच्छाधारी हो वो यहां से चला जाए तो जो इच्छा करेगा उसे यहां रहने भी नहीं दूंगा यही विधि राखे राम हमें जी के दिखाना है बोले भूखो मरोगे बोले मर के दिखाना है लेकिन उससे हटके जब सांस नहीं है तो एक सांस भी जीना नहीं है तुम तो टिकाए तो आपकी बार एक शंकराचार्य को यहाँ ठिकाया गया हमारे डॉक्टर साहब दौड़ गया उनके पाँच होने के लिए जब हमसे मिलने आए हम रोक दिए हमने दूर रहो क्यों मैं अभी नाराज हो जाएंगे लेकिन वो देवा जो है जो जंगल से आया है नीलगाय का बच्चा तो उसको हमने बाहर कर दिया तो कूद के आ गया और आकर के चुमे ले ली हम महाराज अब इससे प्रायश्चित कैसे कराएंगे तो हंसने लगे करने लगे आपके यहाँ तो सब होता है मैंने कहा यहाँ सब यहाँ सब में मेरा गोविंद है सबके पैर की धूल मेरा तिलक है महाराज ऐसे ही जीवा हो तो आप इन जीवों को कैसे समझाओ कि आपका कैसे स्पर्श न करें तो फिर उसको केले वेले खिलाने लगे हाँ उनकी भी थोड़ा स... अच्छा लगा उनको ना ऐसा मत करो वो सब में है चाहो सबको सीने से लगा लो सिए राम मैं कहो कि आप किसी से घृणा नहीं करेंगे कहो कि सबके साथ घुल के जियेंगे यही प्रहलाद भाव है हाँ? भाई एक दिन सबको गले लगा लोगे बाद में बोले तू पीछे हट पहले हाथ को ही तो गाली दी तुमने पहले समझो तो ये पर्व क्या है हाँ? इस त्योहार का अर्थ क्या है क्यों मनाया तुमने अगर भेदभाव करने थे तो वो आज का दिन तो संकल्प कर दे रहे हैं कि सारा साल ऐसे ही जिएंगे अभ्यास करेंगे ना वेदा ये अध्याशती अध्यास्ट का मतलब जो हर सांस में अभ्यास करे फिर जात पकड़ के बैठ गया ना यही नहीं करेंगे वो संप्रदाय बांटते हैं धर्म तो एको ब्रह्म के नाद में आता है वो तो प्राचीन मात्र में प्राणी मात्र में एक आत्मा का भाव लाता है अब न बटेंगे मन हमारे अब न जहर घुलेगी हमारी सांसों में होली का त्योहार है ये अंतर ब्रह्मांडीय पर्व है ये मनुष्य मात्र को जगाकर देवत्व से जोड़ने की कथा है लड़कों से कहा चलो संकीर्तन करेंगे सब मेरा हाथ पकड़ो और सब बच्चे हाथ पकड़ के और हरी नाम संकीर्तन कर रहे हैं संकीर्तन चल रहा गुरुजी देखने आए बोले अरे ये तुम तो मरवा देगा लड़का खुद तो कर ही रहा है पूरी पूरी पाठशाला के लड़कों से भी वही करवाने लगा ये तो उन्होंने जाके हाथ पकड़ा तो बेचारे राजा के डर से हरि का नाम रुकवाए थे लेकिन अंतर में उनका भी नहीं स्वीकारता था तो जो बच्चों को उन्होंने पकड़ा तो वो भी करने लगे उनके भी करंट दौड़ गया हा भाई दिया होगा दिए में तेल होगा और बाती होगी तो कोई भी आंच उसे जला देगी तो वो भी जल ग लगे हरि नाम सीर्तन करने इधर हिरण्य ने सोचा कि गुरु मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा होगा चलो एक बार देख तो आऊ हाँ, बेटा तो मेरा ही है इस मेरे नहीं तो सब चौपट किया है बोला हाँ, मेरे में ही तो तुम सब भी गए हो तो गुरु भी नाम संकीर्तन कर रहा है सब नाच रहे गोल गोल हाथ पकड़े हुए तो गुस्से में आके ये आगे बढ़ा और इसने झटका दे के जो हाथ छोड़ा छुड़ाया गुरु का तो संकीर्तन बंद हो गया एक फ्यूज बल्ब आ गया और सारा सर्किट आप हो गया और तुम फ्यूज बल्बों का संघ करते हो क्रोध फ्यूज बल्ब है ईर्षा फ्यूज बल्ब है यह संकीर्तन का अंत करता है चिंता संकीर्तन का अंत करती है रस चला जाता है, बदला यह सब हिरण्यशु है तुम्हारी कहानी है और अपने को ही नहीं धोया तो त्योहार कब मनाया तुमने तो कहा ये क्या कर रहा है बोला ये लड़का कुछ जादू आदू जानता ले जाओ मैं ना पढ़ा सकता इसे ले आए अब वो बार बार समझाए वो माने नहीं फिर लोभ दिए तुमको ये देंगे तुमको ये बना देंगे तुम युवाज हो फलाने हो लेकिन वो फिर भी नहीं माना लोभ से भी जब नहीं माना तो हिरण्य कशपू उसे प्रताड़ना देता है दंड देता है उसे हिंसक पशुओं में रख देता है शेरों के बारे में रखता है वो भी आकर के उसके पास बैठ जाते हैं उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं फिर पर्वतों से फेंकता है हाँ सैनिकों से कहता है मारो वो भी नहीं मार पाते ऊपर पा, से पहाड़ से फेंकवाता है तो भी सागर में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता वो फिर लौटाता है तो हिरण्य कशपू को लगता है कि ये बालक नहीं है मेरा दुश्मन है मेरा प्रेत है देखा ना सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है मेरा ही होता है हिरण्य कशपू के भी हो तुम्हारे घर में रोज होता नहीं क्या भाई झगड़ा अपनों से ही तो होता है अजनबी से कब कौन लड़ा था <laughs> आ, तो ये मेरा भाव शत्रु भाव हो क्या हरेक से लड़ाई है ना हरेक से झगड़ा है ना हरेक से शिकायत है ना दो सगे भाइयों के परिवार इकट्ठे दिखते हैं क्या और आश्रम में जाके देख लो सांप और मोर इकट्ठे बैठे हैं भेड़िया कुत्ता और बिलौटा इकट्ठे बैठे हैं बैठे ही नहीं है एक दूसरे के प्यार कर रहे हैं चूम चाट रहे हैं निर्भय है यही तो भेद है एक वो प्रहलाद भाव में जी रहे हैं और तुम्हारे घर हिरण्य कशपू भाव में जी रहे हैं तो सगे सगों के बैरी हैं क्या फिर भी मेरी कथा नहीं समझोगे तुम ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर बन रहा है हाँ एक एक करके बनते जाएंगे जैसे नारायण छाएंगे क्योंकि यहां तो जो होता है ईश्वर भाव में होता है वही करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का जरा चित्र उभार हो हाँ अभी बाकी इनके आ रहे हैं गण आदि सब तैयार हो रहे हैं भोलेनाथ का वाहन क्या है क्या है बैल और मां जगदम्बर का वाहन गौराजी का बैल और बैल और शेर इकट्ठे बैठेंगे अभी देखना तुम तो? हाँ भोलेनाथ के आभूषण क्या है और उनके बेटे का वाहन क्या है मोर किसको खाता है सांप देख रहे हो सारी भी विसंगतियां यहां सतसंगत में बैठी है और तुम्हारी सारी सतसंगतियां विसंगत में तुम्हारे घरों में बैठी हैं और उनके बेटे गणपति का वाहन क्या है सांप चूहे सांप खाता चूहे को तो सब विसंगतियां हैं लेकिन भोलेनाथ हैं तो सब सतसंगत में ये भाव है प्रहलाद भाव है और तुम इस भाव को अपने मन में नहीं घुसने देते अपने घर में नहीं घुसने देते भेद भेदभाव को बुलाते हो दुष्ट भावों को कि तुम रोज पूजा करते हो तो तुम्हारे घर में सुख शांति कैसे आएगी हिरण्य ही तो राज करेगा समझो ये आत्म चिंतन के पर्व हैं इन्हें इतना सस्ता मत बनाओ नहीं सस्ता तुम्हारी संस्कृति होगी सस्ती तुम्हारी आगे आने वाली प्रजातियां होंगी और और नष्ट तुम्हारे वंश होंगे अगर तुमने धर्म को भी गंभीरता से नहीं लिया तो इसके सहारे ही तो आज तक अपने वंश वृक्ष बनाया है वो इसके सहारे ही तो कुटुंब परिवार चले हैं और आज तुमने वही तोड़ने शुरू कर दिए विचार करो ये सब एक दूसरे को क्यों नहीं खा रहे हैं क्योंकि ना भोलेनाथ के रहने के कारण ये सब तृप्त है और ये पशु जब तक अतृप्त नहीं होंगे ये लड़ेंगे क्यों क्योंकि भोजन के लिए ही तो मारते हैं ये लेकिन तू तो भोजन के बिना भी मारता है महाराज अशोक थे ना तो उन्होंने जब कलिंग साम्राज्य पर चढ़ाई करी दो लाख लोग मारे गए और महाराज अशोक विजयी हुए तो वो देखने गए कि मेरी जीत का मंजर तो देखू तो जब लाशों के बीच में लाखों लाशों के बीच में से महाराज सीना ताने घूम रहे थे कि मैं विजेता हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां एक जंगली आदमी पंख लगाए खड़ा है और वो भी लाशों को देख रहा है पकड़ गया उसको बोला कौन हो तुम आदम खोरो बोला जी हमें जानवर नहीं मिलते तो हम आदमी भी खा लेते हैं जंगली हूं सरकार तो बोला तो फिर यार नाच क्यों रहा है देख क्या रहा है अरे जो एक दो मुर्दे चाहिए उठाओ चले हमसे उसने कहा नहीं बाप जी मैं मुर्दा उठाने नहीं आया हूं मैं तृप्त हूँ अब इनको क्या करूँगा ले जाके मैं तो यह देखने आया हूं कि उसका कितना बड़ा पेट होगा जो दो लाख मुर्दे खाएगा। तो मैं उस राजा को देखने के लिए खड़ा था आप ही हो गया पागल हम आदमी का मांस खाएंगे तो सर बोला तू जब खाते नहीं हो तो मारते क्यों और तुमने रोज हर दिन सुबह से शाम तक दूसरों की भावनाएं मारी हैं उन्हें आहत किया है उन्हें पीड़ाएं दी है उन्हें जलील किया है उनको नीचा दिखाया है उनके लिए तुमने झूठ और कपट के जाल बिछाए अरे जब मांस खाते नहीं हो तो इतने लोगों को और उनके भावों को मारते क्यों हो मुझे बता दो क्यों क्योंकि क्यों तुम हिरण्य खशबू बन गए हो प्रहलाद होते तो हर एक के कोमल भाव को आहत देखते तो अपनी भक्ति का मलहम लगाते ना कि व्यंग की पीड़ा देते क्यों करते हो ऐसा क्यों करते हो क्या तुम्हें याद नहीं कि मरना है और उसका सामना करना पड़ेगा सत्य का क्यों करते हो तुम अरे आज तो सोच डालो आज तो होली मिलन है क्यों किसी की पीड़ाओं को गाना क्यों किसी को नंगा करके आनंदित होना क्यों ना उनके घावों पे मलहम लगाना और जितना वहां मलहम लगाओगे श्री हरि तुम्हारे भीतर बैठे हैं वो उतना ही तुम्हें मलहम देंगे तुम्हारे तुम्हारों के लिए भी क्यों पीड़ा दो किसी को और पीड़ा दे के अपनी शेखी मारना शान समझना ये तो महापतित भाव है यही तो हिरण्य है आज हमें सौगंध लेनी है कि हमें प्रहलाद बन के ही सारा साल जीना होगा अगले साल तक और फिर संकल्प यही लेंगे हरिओम हिराणी कश्यपू है हिराणी कश्यपू की एक बहन है होलिका बड़ी महा मायाविनी है जैसा भाई तैसी बहन उसने कहा कि राजन ये किसी के मारे नहीं मर रहा है तो मैं मार देती हूँ इसको सुनो कहानी तुम्हारी है उसने कहा कि तू कैसे मारेगी उसने कहा मेरे मैंने भी एक बार सूर्य कतब करके उसे दुशाला ले रखा है मैं उसे ओढ़ लूंगी उसके जो ओढ़े रहता है वो उसको आग नहीं पकड़ती तो मैं बैठ जाऊँगी इसको गोद में ले करके अगर ये तुम्हें राजा मान लेगा भगवान मानेगा तो मैं इसको उड़ा दूंगी नहीं तो ये जल जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा आप चिंता न करो उनका ठीक ऐसा ही होगा अल्लाह जला दिया गया है प्रहलाद बिठा दिए होलिका बुआ लेके बैठ गई हैं जैसे ही लपटे उठी तेज आंधी उठी और वो दुशहला बालक प्रहलाद के लिए गया होलिका जल के मर गई बड़ा आहत है हिरणे देखो होलिका क्या है मन की बहन कौन वासना विषयांत ये होलिका है या तो वासनाएं और विषयता जिएगी या प्रहलाद भाव बोलो किसे जलाओगे और किसे दुषाला उड़ाओगे तुम अपनी अपनी जिंदगी खोज डालो टटोल डालो मांज लो धो डालो अपने आप को खाली नाटक मत करो कि कपट और राम एक साथ एक मन में न जिलाए जाएंगे किसे जिलाओगी तुम और यही कारण है कि तुम्हारी हर भक्ति निपुती रही और दुख पीड़ा में ही सारी जिंदगी रही क्योंकि तुमने राम जिलाने नहीं चाहे तुमने होलिका बसानी चाहिए हर सांस में अपनी और फिर भी कथा नहीं समझ में आई है और जब बहन भी दर्द हो गई तो हिरण्य कश्यपू को बड़ा दुख है उसने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है कहा वो तो सब में है बोले कहाँ इस खम्भ में है बोला तो उसने कहा अच्छा तो खम्भ पे प्रहार कर दिया पगलाए हुए हिरण्य कश्यपू ने और वो खम्भ जब फटा तो उसमें भगवान नरसिंह प्रकट हो गए आधा धड़ सिंह का है और आधा धड़ मानव का है ट हो गए और उन्होंने हंकार करके और उस पर आक्रमण किया दोनों लड़ने लगे उसको परास करके और उसको उठा लिया अपने पंजों में और महल की दहलीज पर ले आए अपनी जांगों पर रख लिया उसे काश सुन हिरण्य कशपू न तो दिन है और न ही रात है सांझ का झुटपुटा है सुन है नारी के ना तू घर के भीतर है और न बाहर है दहलीज पर है कहा ना घर में मरू ना बाहर मरू है? है ना दहलीज में है। और कहा ना तू तो जल में है ना ही तू धरती पर है और न ही आकाश में मेरी जंगाओं पर है और सुन न तो पूरा मानव है ना दानव है न देवता है न यक्ष है न किन्नर है मैं नई और न अस्त्र है न शास्त्र है ये नाखून है ये नाखून है मेरी उसको फाड़ दिया हिरण्य कशपू मर गया अब अपनी कहानी सुन लो हिरण्य माने सुनेरा कशपू माने मन इस मन को भी वरदान है ये मन न दिन में मरता न रात में मरता न धरती पे मरता न आकाश में मरता न घर के भीतर मरता न घर के बाहर मरता मरता है क्या ये इसको ना मानव मारे ना दानव मारे ना जीव मार सकते इसे ये अजय है ये मन है मेरा हा इसे अस्त्र शस्त्र से भी मन को मारा नहीं जा सकता है मन को प्रहलाद भाव में ही जिया जा सकता है जीता जा सकता है और ये इस मन को भी ना दिन मारता ना रात मारती नृसिंग निर यज्ञ की अग्नियां होती हैं अगर ये मन कब मरता है ये चिता की आग में जाके ही मरता है इससे पहले नहीं मरता है लपटे ही मारती हैं इसे वो न यक्ष है न किन्नर है न मानव है न दानव है न देव है अग्निया हैं, वही बाद में इसे भस्मसात करती हैं ये मन है अन्यथा अजय है <laughs> नहीं कथा समझ में आई और इसी को ऋग्वेद के पहले ऋषि में आप सबने पढ़ा था हा? कि उप तो दिवे दिवे दोषावस्त्र वयम नमो भर तय उपमाने व्याप्त हो गए डूब गए समा गए तो आग ने तुम में ही आत्मा ही यज्ञ दोषावस्था कलुष्ता के बिस्तरों पर सोने वाले विषयों में के सुनहरे सपने देखने वाले दिया वयम ऐसी बुद्धियों वाले हम लोग भी जब तुम में समाये दिवे दिवे तो तेरी अमर रश्मियों से हम अमर नमो भरंत हैसी ऐसे भरतार हम आप सबको बारंबार नमस्कार करते हैं तो तुमने अगर मारना है हिरण्य कशपू आज एक सूत्र दे रहा हूं हा तो नित्य हवन करोगे नित्य हवन करोगे बाहर वाला जो करते हो इसे क्यों कराते हैं हम वो भी समझो यज्ञ तो यहां हो रहा है प्रतीक बाहर है लेकिन इस प्रतीक के भी सहस्त्र भाव हैं कि रोज नित्य प्रति इस मन हिरण्य कशबू को हा ये, ये की ज्वाला जो, जो नर्सिंग है इन्हीं में उसके विषयों को सब कुछ जलाते रहोगे कि आज सारा दिन हवन किया है सौगंध है प्रहलाद बन के जीना है आज सारा दिन सुबह के हवन में सब विषय सामग्री के साथ जलाने हैं और प्रहलाद बन के जीना है तो हवन हवन है अन्यथा नाटक है